अध्याय नौ प्रभु यीशु को पाप मिटाने का अधिकार प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर झील की दूसरी ओर वापस अपने नगर में आए उसी समय कुछ लोग लकवा मारे बीमार को उनके पास लाए जो चटाई पर पड़ा रहता था जब प्रभु यीशु ने उसकी और उसके दोस्तों की आस्था को देखा तो लकवा मारे बीमार से कहा मित्र खुश रहो तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता मिटा दिया गया है इस पर कुछ धर्मगुरु मन में सोचने लगे यह परमात्मा का अपमान करता है केवल परमात्मा को छोड़ और कौन बुरे कर्मों का खाता मिटा सकता है परंतु प्रभु यीशु ने उनके मन के विचार जानकर कहा तुम अपने मन में मेरे बारे में बुरे विचार क्यों ला रहे हो मेरे लिए कौन सी बात कहना ज्यादा आसान है यह कि तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता मिट गया या यह कहना की उठो और चलो फिरो मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझ जाओ कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर बुरे कर्मों के खाते को मिटाने का अधिकार है तब प्रभु यीशु ने लकवे के मारे को देखा और बोले उठो अपनी चटाई उठाओ और अपने घर जाओ तो वह तुरंत उठा और अपने घर चला गया लोग ये देखकर श्रद्धा से भर गए और इस बात के लिए परमात्मा का गुणगान करने लगे कि उन्होंने मनुष्यों को ऐसा अद्भुत अधिकार दिया है मत्तया का गुरु येशु की शरण में आना वहां से आगे बढ़ने पर प्रभु येशु ने मत्तया नामक एक मनुष्य को टैक्स लेने की चौकी पर बैठे देखा उन्होंने उससे कहा आओ और मेरे शिष्य बनो मत्तया उठा और गुरु येशु के साथ चल दिया गुरु ये और उनके शिष्यों को मतैया ने अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया जब वे भोजन करने बैठे तब अनेक बेईमान टैक्स लेने वाले और दूसरे पापी लोग भी भोज में शामिल हुए ये देखकर कुछ फरीसी पंथ के लोगों ने गुरु येशु के शिष्यों से कहा तुम्हारे गुरु बेईमान टैक्स लेने वालों और पापियों के साथ क्यों उठते बैठते हैं ठीक लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती पर बीमारों को होती है जाकर सीखो कि परमात्मा ग्रंथ में इस बारे में क्या लिखा है मैं परमात्मा बलि नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूँ मैं नेक लोगों को नहीं परंतु पापियों को अपना शिष्य बनाने के लिए आया हूँ पुराने रीति रिवाजों पर गुरु का नया प्रकाश एक दिन समर्पण स्नान दाता योहन के शिष्यों ने प्रभु यीशु के पास आकर उनसे पूछा क्या कारण है कि हम और फरीसी पंथ के लोग तो नियमित रूप से व्रत रखते हैं पर आपके शिष्य व्रत नहीं रखते गुरु यीशु ने उनसे कहा जब लोग दूल्हे के साथ शादी में होते हैं तो वे व्रत के बारे में सोचते भी नहीं है पर समय आएगा जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा तब उस समय वे व्रत रखेंगे कोई भी नए कपड़े का टुकड़ा पुराने कपड़े में नहीं लगाता यदि वह ऐसा करता है तो नया कपड़े का टुकड़ा धोए जाने पर सुकड़ जाएगा और पुराने कपड़े से अलग हो जाएगा जिससे पहले से भी बड़ा छेद हो जाएगा इसी तरह कोई भी नए अंगूर के रस को पुरानी सख्त मशकों में नहीं रखता है यदि वह इसे रखेगा तो नए अंगूर के रस का झाग इतना उफन जाएगा कि पुरानी सख्त मश्कों को फाड़ देगा इसके बजाय नए अंगूर के रस को नए नर्म और लचीली मश्कों में रखा जाना चाहिए इस प्रकार अंगूर रस और मश्क दोनों सुरक्षित रहते हैं प्रभु यीशु पर आस्था द्वारा रोग और मृत्यु पर विजय जब प्रभु ये यौह के शिष्यों से बात कर रहे थे कि अचानक यहूदी सत्संग भवन के एक धर्मगुरु आए, और उनके सामने घुटने टेककर बोले, मेरी बेटी अभी-अभी मरी है, फिर भी आप चलकर अपना हाथ उस पर रख दीजिए तो वह जिंदा हो जाएगी गुरु ये उठे और अपने शिष्यों के साथ उस धर्मगुरु के घर की ओर चले एक स्त्री थी जो मासिक धर्म में अधिक खून बहने से पीड़ित थी और इसको ऐसा बारह साल से हो रहा था वे पीछे से आई और उसने प्रभु यीशु के के चोगे के सिरे को छू लिया। वह अपने मन में कह रही थी, यदि मैं इनके कपड़े को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी प्रभु यीशु ने मुड़कर उसे देखा और बोले बेटी खुश हो जाओ मुझ पर तुम्हारी आस्था ने तुम्हें ठीक कर दिया है और उसी समय से वह स्त्री ठीक हो गई जब प्रभु यीशु धर्मगुरु के घर पहुंचे तो उन्होंने बांसुरी बजाने वालों को शोक भरी धुन बजाते और भीड़ को रोते चिल्लाते देखा वह बोले हट जाओ बालिका मरी नहीं परंतु सो रही है यह सुनकर लोग प्रभु यीशु का मजाक उड़ाने लगे पर जब भीड़ को घर से हटा दिया गया तब प्रभु यशु घर के अंदर गए उन्होंने बालिका का हाथ पकड़ा और वे उठ बैठी इस चमत्कार की खबर उस जिले के कोने कोने में फैल गई अंधों को ठीक करना प्रभु यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चले हमारे मुक्तिदाता राजा दावित के वंशज हम पर दया कीजिए जब प्रभु यीशु घर में पहुंचे तब वे अंधे उनके पास आए तब यीशु ने उनसे पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं उन्होंने कहा हां प्रभु तब प्रभु यीशु ने उनकी आंखें छू कर ये कहा तुम्हारी आस्था के अनुसार तुम्हें फल मिले उनकी आंखें ठीक हो गईं। तो प्रभु यीशु ने उन्हें चेतावनी दी सावधान ये बात किसी से न कहना परंतु घर से निकल उन्होंने अपने ठीक होने की बात सारे जिले में फैला दी गुंगा व्यक्ति बोलने लगा जब ये दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु के वहां से बाहर निकल ही रहे थे तो उस समय लोग अशुद्ध आत्मा से जकड़े हुए एक गंगे व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास लाए प्रभु यीशु ने उस आत्मा को निकाल दिया और वह गूंगा व्यक्ति बोलने लगा इस पर भीड़ ने हैरान होकर कहा हमारे इसराइल देश में इस प्रकार का चमत्कार कभी नहीं देखा गया परंतु फरीसी पंथ के लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में यह कहा वह तो अशुद्ध आत्माओं के मुखिया की मदद से अशुद्ध आत्माओं को निकालता है प्रभु यीशु की दया भरी योजना तब प्रभु यीशु सब नगरों और गांवों में जा जाकर यहूदी सत्संग भवनों में उपदेश देते परमात्मा के साम्राज्य का शुभ संदेश सुनाते और हर प्रकार के रोगों और बीमारियों को दूर करते थे भीड़ को देखकर प्रभु यीशु को उन पर दया आई क्योंकि उन लोगों की बहुत समस्याएं थी पर कोई उनकी मदद नहीं करता था ये लोग उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो जो उनकी देखभाल कर सके तब गुरु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा पकी फसल तो बहुत है परंतु कटाई के लिए मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए और मजदूर खेत में भेजे